ओम पूर्णमदः भागवत गीता त्रयोदश अध्याय चौदह स्व के ऊपर कुछ विचार चल रहा था जिसमें इस अध्याय का विषय यही है क्षेत्र क्या है और क्षेत्र ज्ञ कौन है क्षेत्र का क्या क्या हो है क्षेत्र क्या है क्षेत्र के क्या है दोनों का ज्ञान कैसा ज्ञान ये तीन बातों की चर्चा होनी यहां क्षेत्र के स्वरूप क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और दोनों का ज्ञान एक को देख मरे जब ज्ञान काल में खो जाएगा एक रहेगा नहीं क्षेत्र का स्वरूप नष्ट हो जा रहेगा नहीं क्योंकि वो वस्तु बस, अज्ञान के द्वारा कल्पित है कल्पित वस्तु ज्ञान काल में खो जाता है अज्ञान काल में उसका शरीर होता है कल्पित रज्जु में सर्प कब तक दिखेगा जब तक अज्ञान है ज्ञान काल में रज्जु दिखाई पड़ेगी सर्प समाप्त क्षेत्र स्वरूप ऐसा है जब तक उस परमात्मा के रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक यह क्षेत्र भास रहा है उस काल में खो जाएगा स्वरूप, शरुप विश्वरूप स्वरूपी नहीं इसका यह सिद्ध होना है और क्षेत्र के जो जिसमें क्षेत्र कल्पित है वो क्षेत्र क्या है आत्मा जिसको बोलते हैं परमात्मा कहते हैं क्षेत्र का स्वरूप ये सिद्ध होना है यार यम यद तत्प्रभ्याम के द्वारा क्षत्रज्ञ का स्वरूप का वर्ण हुआ है पर क्षेत्र का स्वरूप तो महाभूता ने अहंकार हो से रब क्षेत्र का स्वरूप हुआ है चौबीस तत्व रूप में प्रवन किया है और भी है तो ये क्षेत्र का स्वरूप का प्रबंध था और ज्ञा में क्षेत्र के का स्वरूप का प्रबंध था पर सप्तम किसी शब्द का वाच्य नहीं होता बाच्यार्थ नहीं होता सत हो असत शब्द हो कोई भी हो वहां तक शब्द नहीं जा सकते ये तो बातचो निवर्तन थे अपने आप है तो ज्ञान यही है सारा संसार इसमें कल्पित है इस सत्य है कर समझना वो क्षेत्र का ज्ञान है क्षेत्र को निस्वरूप समझना ज्ञान है कल्पित सर्व जो में दिखता है जब तक अज्ञान है तब तक कल्पना होती है सर्व ज्ञान काल में रज्जु है वो अधिष्ठान का ज्ञान होना है ये सारे संसार के कल्पना का अधिष्ठान आत्मा है यही ज्ञान है तो ज्यया में तत्पुख श्यामें करके जो प्रतीजा की और कह दिया अनादि मत परम ब्रह्म न सत्य न सभी कहा तब तो, तो सत्य साधि शब्द से नहीं कहा जाता हो तब तो वस्तु नहीं है शून्य होगा एक शंका आ सकती है उस शंका का निवारण कर का उपाधि काल में वो परमात्मा बात कहा है जड़ पदार्थ में जो क्रिया हो रही है चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ पदार्थ में क्रिया नहीं हो सकती देखा कहाँ गाड़ी आदि रथ आदि में देखा है ये भी जड़ है शरीर जड़ है इंद्रिया आदि जड़ है इनमें ये क्रिया जो हो रही है देखना सुनना व्यापार जो चल रहा है यदि वो चेतन न होता तो इनमें व्यापार नहीं होनी चाहिए चेतन है इसलिए व्यापार है ये कहता इसलिए सर्वतः पानी पा वास्तव में उसका हाथ पैर नहीं है किन्तु ये क्षेत्र के जो हाथ पैर आदि कहा जाता है शरीर के हाथ पैर से हाथ पैर वाला होकर काम कर रहा है दिखता है आत्मा काम करता बोलते आत्मा काम नहीं करता वास्तव में हाथ पैर है कार्य करने के लिए कोई भी इंद्रिया नहीं उसके पास मैंने आरोपित करके उसका आरोप कर दिया जाता है काम कर, करता है काम करना क्षेत्रांश है क्षेत्र के नहीं कार्य करता इस रूप से उसको देखता है मैंने ओक्ष के बिना यह नहीं होता इसका मतलब यह है तो वो जरूर है अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता तो धूम है तो अग्नि जरूर है यह सिद्ध होता है ठीक इस प्रकार उस चेतन के बिना इसमें क्रिया नहीं हो सकती इसमें यदि क्रिया है चेतन जरूर है इस तरह से सिद्धा है क्षेत्र ज्ञान औपाधिक अवस्था में बाच्य होता है वो द्रुपाधिक अवस्था में बाच्य नहीं बनेगा सौपाधिक तो अवस्था में बाच्य बन जाता है अन्य की क्रिया का आरोप वह करके दिखता है मैं करता हूं भोगता हूं इत्यादि मान्यता आ रही है उनमें तादाद में औपाधि में तादाद में होकर जो रहा है कहा था एक सौ सर्वतः पांच पादम था सर्वतोक्ष सर्वतः श्रुति मंडलों के सर्वमहावीर के दृष्टि कहा था दूसरे में कहा सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम वो स्वरूप ऐसा है सारे इंद्रियों के जो गुण माने क्रिया शब्द आदि ग्रहण करने की शक्ति हो इंद्रियों में जो शक्ति है माने इंद्रिय सब मिलकर के बारह कहते हैं मानी बाहर में दस हैं पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया सभी अपने अपने काम करते हैं क्रिया करते हैं और भीतर में मन बुद्धि अपने अपने अपने कार्य उनका भी अलग अलग है तो सर्वेंद्रिय गुणाभाषों सभी इंद्रियों के जो क्रिया है तत्त क्रिया उनके द्वारा प्रकाशित होता है वो इंद्रिय जड़ है क्रिया कर रही है इसके मतलब उच्च में आश्रित है सर्वेंद्रिय सभी इंद्रियां जितने भी हैं मान दस बाहर के इंद्रिया हैं दो भीतर मानते हैं बुद्धि और मन को लेकर के तो ये सभी में जो क्रियाएँ चल रही है ना उसके द्वारा वो प्रकाशित हो रहा है वो ना होता तो इन क्रिया नहीं हो सकती वो है शून्य नहीं है किंतु सर्वेन्द्रिय विवर्तितम सभी इंद्रियों के क्रियाओं के द्वारा प्रकाशित होता है जाना जाता है किंतु उसमें कोई इंद्रिया नहीं है सभी इंद्रियों से रहित है वो असक्तम असंग है असक्तम संग नहीं है उसका किसी के साथ नहीं किंतु सर्वभृक्ष सबका भरण पोषण करने वाली बोली है देखो कल्पित वस्तु अधिष्ठान से ही जीवित रहता है जब तक जीवित होता है अधिष्ठान से होता है यदि जहां रज्जु में सर्व देख रहा है यदि रज्जु को निकाल दिया जाए तो सर्व रहेगा जीवित नहीं रह सकता कल्पित सर्व अधिष्ठांश ही जीवित है जब तक जीवित है अधिष्ठान है इसलिए सर्वविद कहा जाता है अधिष्ठान सभी कल्पित जगत का भरण पोषण करने वाला वही है उसके बिना अस्तित्व ही नहीं मिलता असक्त है संग्रही है स्वरूपता किंतु सर्ववृत्त है कल्पना काल में सबको धारण करने वाला बोलिए उत्पत्ति स्थिति लय के कारण होता है संग ऐसा लगता है किंतु तो संग नहीं है असक्तम बना हुआ है और निर्गुणम गुण नहीं है उसमें कोई भी गुण नहीं किंतु गुण भक्त गुणभुक्त गुण का भोक्ता हो जाता है सतुगुण रजगुण तमुण आदि भोक्ता अथवा गुण माने प्रकृति का जो कार्य इंद्रिया आदि हैं उनके कार्य का भोक्ता मैं देखता हूं सुनता हूँ यह करता हूं दुख सुखी हों दुखी हों आज भोक्ता बना हुआ दिखता है किंतु गुण नहीं है उसमें कोई है ही नहीं गुण गुण का भोक्ता जैसा लगता है व्यावहारिक काल में वास्तविक निर्गुण है कोई गुण नहीं जबित गुणम व्यस्मात निर्गता गुणम व्यस्मात निर्गत निर्गता निर्गतव गुणव व्यस्मात जैसे गुण निकल गया उसको निर्गत निर्गुण कहा जाता है ऐसा तत्व स्वरूप निर्गुण है किंतु गुण का भोगता भी हो रहा है कब औपाधि काल में स्वरूप था निर्गुण है गुण का कोई गुण कोई क्रिया नहीं वहां यही कहा था इसका भाष्य चल रहा था भाष्य में देखते हैं किस्मात से चला नहीं भाष्यत सर्वकर्ण वर्जितम जिसे भी क्यों सर्वेंद्रिय विवर्जितम कहा हुआ है सारे इंद्रिय से रहित थे वापस बने इंद्रिया कार्य बने शरीरों तक कर्ण शब्द आए तो इंद्रिया यस्मात सर्वकर्ण वर्जितम ज्ञम जो ज्ञ है जिसके जानने से मोक्ष होना है जय परमात्मा इंद्र विशेष आत्मा है सर्वकर्म वर्जितम कोई भी इंद्रिया नहीं उसमें बाह्यकरण में नहीं अंतकरण में नहीं ज्ञ वैसे ज्ञ है तस्मात अशक्तम जब इंद्रिया नहीं तो किसके साथ संबंध करेगा किसी के विषय के साथ संबंध इंद्रिय चाहिए इसलिए अशक्तम इसलिए अशक्त है क्योंकि वो इंद्रियों से अभाव इंद्रियों का अभाव है वहां इसलिए संबंध नहीं कर सकता वो कहीं भी संबंध करता है व्यक्ति तो इंद्रिय से करता है देखना सुनना आदि जो भी हो विश्व के साथ संपर्क करना इंद्रिय चाहिए तो इंद्रिया है ही इस्मात हेतु इसमात सर्वकर्ण वर्जित तो जिसके सारे इंद्र से रहता है कि शब्द से कहा हुआ दीर्गुणम कहा हुआ था सर्वेन्द्रिय विवर्जित शब्द तो से कहा यह ऐसा ज्ञाय है तत्व है जान योग्य है तस्मात असल तो इसलिए अशक्त है इंद्रिया नहीं है तो किसी का संबंध नहीं होगा सत्यम कहा मान बर्व संषित सबके साथ जितने वस्तु तो संसार में है किसी के साथ भी संपर्क नहीं उसका क्यों निर्गुण है गुण है ही नहीं कारण रहित है सारे इंद्रियों से रहित है वो सर्व इंद्रिय विवर्जितम बोला हुआ है कोई इंद्रिय नहीं वहां इसलिए कहीं भी उसका संबंध नहीं है। असंग है वास्तविक स्वरूप है यद्यपि एवं यद्यपि ऐसा है वो सर्वेन्द्रिय विवर्जित है कोई भी इंद्रिय उसमें नहीं है इसलिए असक्त है वो असमर्थ है माना संबंध नहीं तथापि तो सर्ववृत्त माने अशक्त होता हुआ संग रहित होता हुआ सबको भरण पोषण भी वही कर रहा है डुभ्रिया भरण पोषण अधातु है सबको भरण पोषण भी वही कर है अधिष्ठान ही कल्पित वस्तु के भरण पोषण करने वाला होता है उसी से पुष्ट होगा उसी से जीवित होगा वो कल्पित वस्तु रज्जु में ही कल्पित वस्तु जीवित है सर्वाधिक उसके बिना रज्जु के बिना सर्प आदि के जीवन ही नहीं मिल रहा है जो कल्पित सर्प होगा यद्यपि है, है संबंध नहीं है रज्जु का और सर्प का कोई संबंध है ही नहीं फिर भी सर्प को धारण कर रहे पोषण कर रहे कौन रज्जु इसी प्रकार यहां है असक्तम सर्ववृत्त चाहिए सबको भरण पोषण वो ही करता है ऐसा है तत्व ज्ञ तत्व हमारा जिसमें यह त्रयोदश अध्यापी जिसको जानना का जिसके ज्ञान से मोक्ष होना है क्योंकि सदाश पदम ही सर्वम सर्वत्र सतबुद्धि अनुगात देखो सत सर्वत्र है सतम विद्यमान जो परमात्मा है वह सर्वत्र विद्यमान है क्यों कोई भी वस्तु तो अस्ति शब्द से कहा जाता है किस शब्द से घटो घट असम पटाशन घटो अस्ति पटो अस्ति बठो अस्ति ऐसे बोल जाए खाली घटा घटा नहीं बोल जाएगा अस्थि लगता है अस्थि परमात्मा रूपये सदाश पदम ही सर्वम सभी के सभी वस्तु सत में आश्रित हैं सत आश्रित है अधिष्ठान रूप से है वो सब सबका भरण पोषण कर रहा है सदाश पदम भी सर्वम का सब में आश्रित है सबके सब सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगात सभी विषयों में सद्बुद्धि के अनुसरण होता है अनुगम होता है घटि तास्त, घटो अस्थि पुटो अस्थि मटो अस्थि इत्यादि हर पदार्थ में अस्थि बुद्धि लगती आगे यदि विषय है अस्थिबुद्धि लग जाती है तो अस्थि बुद्धि लगने से वहां सत शब्द का प्रयोग सब में माने जो घटा दी है सत्य आश्रित है अस्ति में आश्रित है ये कहना है उस रूप से है परमात्मा सर्ववृत बना हुआ है न ही मृग तृष्टि का निराश पदा भवन कहते दे। देखो यहां तक के जो कल्पित वस्तु हैं ये तो व्यावहारिक सत्ता वाले की कह दिया पहले क्या जो कल्पनाकालीन है प्रातिभाषिक सत्ता वाले मानी मरुभूमि में भाषने वाले जल का भी अधिशान होता है क्या कौन अधिशान होगा है।, है, वो है अध काल में कौन मरुभि को सत कहा जाएगा विद्यमान है उसमें आश्रित है कल्पित जल मरुभ सूर्य में किरण में भाषने वाला जल है वो नहीं मृग दृष्टांत भी मानिए व्यावहारिक सत्ता वाले तो क्या कहें जो प्रातिभाषिक सत्ता वाले पदार्थ है वो भी सत में आश्रित है सदास्पदी कहा सर्वभृत चाहिए मृग दृष्टांत है मृग तृष्टि का निराश पड़ा नहीं भवनती वो भी नहीं होते ऐसे बिना सत्य नहीं होते हैं कोई ना कोई अधिष्ठान होगा तभी वो कल्पना कर पाएंगे ठीक इसी प्रकार जगत भी कल्पना है तो ये भी में आश्रित है शरीर आदि सब उसी में आश्रित है ठीक है कल्पित वस्तु उसी में दे है दे दिया है अतः अस्मात्णा इसे हेतु से कहते हैं सर्ववृत्त इसलिए सर्ववृत्त कहा सबका भरण पोषण कर रहा हो जितने भी संसार में वस्तु पाए जाते हैं चाहे व्यावहारिक सत्ता वाले हो अथवा प्रातिभाषिक सत्ता वाले हो सबके भरण पोषण कर करके उसके बिना कोई भी अस्ति नहीं हो सकता जहां भी मृत तृष्ठ का अस्थि बोलते, है है बोलते हैं ना जल हय बोलते तो हैं हय वो परमात्मा स्वरूप है उसमें आश्रित है अतः सर्ववृत्त सर्वम विभित सर्वृत विग्रह होगा सबको भरण पोषण करता है डुभ्रिया भरण पोषण धातु है में कोई कोई कर, प्रत्यय करके आगे तुक कर दिया सतत यही विग्रह होगा सर्वम विभर्ति सर्ववृत्त सबका भरण पोषण करता है वो अधिष्ठान रूप से इसलिए उसको सर्ववृत्त कहा गया आगे दूसरी भी बात है कहते श्यादितम्य अन्य भी है अन्य भी है उसको जानने के लिए साधन माने असतम सर्वेच्च में निर्गुणम गुणभोक्त आवा है गुण नहीं है उसमें और गुण का भक्ता बनता है कौन सा तो गुण रजुगुण तमुगुण से शब्द आदि आकार से परिणत तो हुए जो रजुगुण तमुगुण सतगुण आदि है उससे होने वाला सुख दुख का भोक्ता बनता है गुण का जो परिणाम का भोक्ता है शब्दादि विषय आने पर या सुख होगा दुख होगा और शब्दादि विषय के गुण के हैं वो सतगुण रजुगुण तमुगुण के अनुसार बने हैं वो सुख को महात्मा हो जाते हो कभी कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं कभी अज्ञान में आच्छादित हो जाता है व्यक्ति इस स्तर होना है तो उनका भोक्ता भी यही होता है व्यवहार दशा में भोक्ता बना हुआ है वास्तव में गुण नहीं है भोक्ता बनना संभव नहीं है स्वरूप किंतु व्यवहार काल में अज्ञान काल में कोई भोक्ता बना हुआ है तो परमात्मा कैसे नहीं है कि भोक्ता दिख रहा है हाँ, सबका भरण पोषण करने वाला भाष रहा है दिख रहा है क्यों नहीं हो? है आत्मा नहीं सकती, है। गाने सबकेदम तो अन्य कहा एक जकार और चाहिए था वहां अन्यत है वो तकार है तकार को जलाम जस लगा है तो सुनासु लगा है जकार बना हुआ होता है एक जकार छूटा हुआ हल्का मन आधा हलनता जकार अन्य अन्य दम अन्य अन्य भी है ये पूर्वत का पात्र नहीं है अन्य बात भी है ज्यय से सत्वाधिगम द्वार कहा ज्यय पदार्थ सत् सत्, सत्वादिगुण के द्वारा जाने योग्य है सत्वाधि गुण काम करते हैं तो उसमें आश्रित होकर कर रहे हैं सत्वाधिगम द्वार सत्व आदि जो गुण हैं उनके द्वारा जाना जाता है निर्गुणम है तो निर्गुण है वो सत्वादि के जाने का कारण है वो उसके द्वारा जाना जाता है निर्गुण है सत्वर तमाक्षी गुण हाँ ये तीन को गुण कहते हैं सतुगुण रजुगुण तमुगुण तीन प्रकार के गुण हमारे माने अंतगर में बार बार आते रहते हैं कभी सतुगुण है तो कुछ पूजा पाठ करने की इच्छा चाहिए। होगी भजन साधने की इच्छा होगी सतुगुण जगह हो रजुगुण जगह हो तो नहीं भाई कुत्ता भी अपना पुष हिला करके साफ सफाई करके बैठता है तो मैं भी कुछ करना चाहिए मनुष्य जीव मनुष्य हो अपने लिए कुछ करो जीवन में ऐसा सोचेगा माने प्रवृत्ति में लगा देगा उस काल में तम गुण बड़ा हो तो आलस्य निद्रा आदि में पड़ जाएगा स्थिति तो एक सत्वरोदश तमाशी गुणा कहा यह तीनों को गुण कहा जाता है तैर्वर्जित निर्गुण का था तय वर्जिता उन तीनों से रहित है वो आत्मा वहां कोई गुण नहीं है निर्गुण है वो निर्गता गुण इसम जिसमें गुण निकल गया जैसे ऐसा है निर्गुण यही होगा ज है वो गया है निर्गुण है जो जानने योग्य वस्तु है जिसके जाने से मोक्ष होना है वो निर्गुण है तीनों गुणों से रहित है तथापि गुणों से रहित है फिर भी गुण का भोगता दिख रहा है व्यवहार काल में क्या दिख रहा है सुख दुख आदि का भोगता दिखा हुआ है वो गुण का ही परिणाम है वो सतगुण रजगुण तमुण का परिमाण सुख दुख मोहाकार हो तीन आकार में आते हैं वो सुखाकार दुखाकार मोहाकार सही होता है तथापि गुणभक्तृ का निर्गुण है फिर भी गुण का भोक्ता है वो वो परमात्मा गुणभक्तृा कहा हुआ है गुणानाम सत्वरस तमसाम का गुण यही है उनका भोक्ता बोल रहा है गुणानाम सत्वरस तमशाम गुण कौन है तीन है इन तीनों का सदगुण रजुण तमुगुणों का शब्दादि द्वारे ना सीधा सीधा गुण का भोक्ता नहीं बनता परमात्मा शब्दादी के माध्यम से सुख का भोक्ता बनता है का शब्दादि आकार से परिणत गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंधाधि आकार से परिणत कौन है गुण उनमें शब्दादि आने पर कभी सुख होता है वही शब्द कभी दुख देने वाला होता है वही शब्द ऐसा देखा जाता है और कभी मुहाकार हो जाता है अज्ञान में आच्छादित हो जाता है स्थिति ऐसी आ जाती है गुणानाम मैंने शब्द रह शब्दादि द्वारा शब्दादि के माध्यम से सीधा गुण का भोक्ता नहीं बनता वो आत्मा शब्दादि के माध्यम से शब्द का ग्रहण करेगा शब्द आदि जारी सुख तो मोहाकार परिणतानम करें शब्दा के माध्यम से सुख दुख मोहक रूप परिणत हुए जो गुण है सतुगुण रज गुण तमगुण का भक्तृक्ता स्वरूप ऐसा है भक्त उपलब्ध उपलब्धा है भोक्ता का अर्थ उपलब्ध है उसको उपलब्ध करने वाला है प्राप्त करता है निर्गुण है गुणों का भोक्ता है ऐसे सीधा सीधा गुण का भोगता नहीं बन पाया आदि आकार से परिणत जो शतगुण आदि आदि गुण थे उसके भी सुख दुख मोह के रूप में भोगता बन जाता है उपलब्धता बनता है है निर्गुण व्यवहार दशा में ऐसे दिख रहा है गुण का भोगता दिख रहा है आत्मा परमार्थ में निर्गुण है स्वरूप निर्गुण है तज गेयम का वो जो ज्ञ पदार्थ कहा था जिसको द्वादश श्लोक में कहा था वो यही हमें तक के द्वारा कहा हुआ है न सत्य न सदुच्य देखा था उसी को उसका स्वरूप ऐसा स्वरूप है क्षेत्र का स्वरूप आई है क्षेत्र के स्वरूप को प्रणन करना है माने निर्विशेष रूप में उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है बच्चे नहीं बन रहा किंतु इस रूप में तो बच्चे बन रहा है स्वपाधिक रूप में बाच्य बन रहा है स्वपाधिक रूप से सारा संसार वही दिख रहा है यही कहना है निरुपाधिक अवस्था में कोई नहीं उसपा अकेला है वो वास्तविकता वो है उपाधि काल की बात है उसके उपलब्धि उपाधि काल में तो हो ही रहेगा ना जब लोहा जलाता है तो अग्नि है निश्चित ज्ञान होगा अग्नि लोहे में जलाने की शक्ति नहीं है लोहा जो जलाता दिखता हो तो वह अग्नि जला रहे समझना पड़ेगा देह आदि में जो हलचल हो रहा है इंद्रिया आदि में तो हलचल ये जड़ में होना संभव नहीं स्वतः नहीं होना चाहिए उनमें आया हुआ अन्य के कारण से है अन्य के सान्निध्य है सान्निध्य के कारण आया आत्मा के सान्निधि से इनमें क्रिया होती है किंतु जिनके सान्निध्य में क्रिया होती है वो व्यक्ति भिन्न होता है इनसे भिन्न है वो इसी तो ठीक है सिद्ध आरोपादृति साक्षात है? आरोप क्यों करना हाथ पैर आदि का आरोप क्यों करना उसमें सर्वतः पाणीपातम तत्माने कैसा है सर्वत्र हाथ पैर वाले जितने भी संसार में वस्तु है सब उसी का हाथ पैर माना जाता है कहा हुआ है तो क्यों आरोप के बिना हुआ तो आरोप कहा था भाष्यकार ने आरोप है वह हाथ पैर आदि वास्तव में नहीं है आरोप आरोपादि ऋत माने बिना आरोप के बिना ही साक्षात व्य से पांड्यादि मत हाथ पैर आदि वास्तविक हो उसका अपना ही हो आरोप के बिना ही स्वतः हो शरागत का उपाधि पाणीपादा देन पाणीपाद आदि इंद्रिय अध्यारोपणात् मान उपाधिभूत हाथ पैर आदि इंद्रिया हैं यह सब इनके आरोप के द्वारा ही जे से तत्वता जय में मे हस्तपालनाधि पादपालधिपत्या इत्यादि है पाणीपादाधिता आशंका माभूत किसी को ऐसी शंका न हो इसी के लिए आगे का श्लोक माने सर्विंद्र गुणाभाषम इत्यादि के द्वारा कहा गया ये कहा मैं कहता हैं इंद्रिय विशेषण भूत सर्व शब्दात इंद्रियों का विशेषण लगा दिया सर्व एक इंद्रिया ने सभी इंद्रिया सर्व सर्व सर्वेन्द्रिय गुणाभाष सर्व शब्द इंद्रियों का विशेषण है ठीक है इंद्रिय विशेषण भूत सर्व शब्दात इंद्रियों का विशेषण बना हुआ जो सर्व शब्द है यहां मूल में आज सर्वेंद्रिय गुणाभाषण सर्व शब्द विशेषण बना इंद्रियों का ज्यय उपाधित्व न्याय न्याय अविशेषाच सा और ज्ञान का उपाधि है सारे इंद्रिय गे जो परमात्मा है उस उपाधि ऐसे युक्ति से उपाधि तो न्याय अविशेषा ज्ञाय का उपाधि है भी युक्ति से अत्र बुद्धिदिप्रह्म बुद्धि आदि पर भी ब्रह्म का उपाधि के बाद से बुद्धि आदि को ब्रह्म ही कहा जाता है स्थिति है अंतकरण चाह केवल इंद्रिय को नहीं रहना है अंतकरण को भी लेना है भाष्य में कहा था सर्वेन्द्रिय बहिष्करण में ही दृष्टि बन जाएगी जिसको नहीं अंतकर्ण को भी लेना अंतकरण बुद्धि मनसी का हाथभाषिकार दो हैं बुद्धि और मन एक हाथ श्रोत्रादिनाम ज्यय उपाधिक उपाधित्व मनोबुद्धि द्वार अभी तयोर यह मन बुद्धि का ग्रहण क्यों किया या सर्वेन्द्रिय में केवल तो बाहर के इंद्रिय ले लेते ले भाष्यकार तो ने दोनों लिया है अंतकर्ण इत्यादि का हाथभाषिकार ने अंतकर्ण एच का हाथ बुद्धि मन से ज्ञापाधित्व ग्य का उपाधि है अंतकरण भी कहा था तो कहते हैं स्रोत्रादि नाम जयत् उपाधित्व से मनोबुद्धि द्वारा हाँ। स्रोत्रादि में जो उपाधि बनते हैं ना ब्रह्म का उपाधि स्रोत्रादि का बात है मन बुद्धि के बिना नहीं आएंगे ब्रह्म का उपाधि पहले मन बुद्धि बने मन बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का स्रोत्रादि इंद्रियों में उपाधि बनना आता है सम्मतव आता है साक्षात तो बुद्धि के साथ और बुद्धि विशिष्ट होने पर मन के साथ मन, मन होने पर इंद्रियों के साथ उसके बाद विषयों के साथ होता है सीधा सीधा नहीं है अंतकरण द्वार बनते हैं बहिष्करण में उपाधि बनाने के लिए ब्रह्म के लिए अंतकरण द्वार बन जाते हैं माध्यम बन जाते हैं ये कहना है आगे कहा स्रोत्राधीन जय क्यों ज्ञ का उपाधि सिद्ध करना उपाधित्व तो सिद्ध करना है कहा स्रोत्रादी में मनोबुद्धि द्वारा मन मनबुद्धि मन के माध्यम से होता है इनमें सीधा सीधा इनके साथ संबंध नहीं होता ब्रह्म का उपाधि बनाने के लिए तयोर ग्रहण तयोरूप मनो मन मन और बुद्धि का भी ग्रहण इसलिए किया है अंतकर्ण दो दो है मनबुद्धि करके लिया हुआ है उनका भी ग्रहण इसलिए अफिच इत्यादि शब्द एक आधवाष अभी च अंतर उपाधि द्वारा नहीं सीधा ब्रह्म के उपाधि स्रोतादी इंद्रिया नहीं बनते अंतकर्ण के रूपी उपाधि के माध्यम से बनते हैं ये अभी उपाधि द्वारे द्वारे नहीं उसी के माध्यम से स्त्रोत्रादिम उपाधि तुम तो स्रोत्रादि भी उपाधि तभी बन पाते हैं अतो अंतकर्ण बहिष्करण उपाधि होते का इसलिए ब्रह्म है दोनों उपाधियों के माध्यम से अंतकरण बहिष्करण सर्वेन्द्र गुण है सभी गुण इंद्र का गुण किया अपना अपना कार्य है उनका अध्यपा है बुद्धि का काम है वो और संकल्प मन का काम है श्रवण वचन अति भी श्रवण है वचन है बागेंद्र का उपलक्षण है बाकी सब आ जाए श्रवण शब्द से सारी ज्ञेन्द्रिया और बच्चन शब्द से सारी कर्मेंद्रिया अवभाषे इनके गुणों से प्रकाशित होता अथवा तो जाना जाता है इनमें अपने अपने क्रिया कर रहे हैं जड़ पदार्थ कर रहे हैं तो कहीं चेतन में आश्रित है उसके बिना हो नहीं सकता चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ पदार्थ में कार्य नहीं हो सकता इसी के द्वारा जाना जाता है सर्वेंद्र गुणाभाष सर्वेंद्र कहा माने सर्वेन्द्रिय व्यापारी व्यापृत में बताइए सारे इंद्रियों के व्यापार से व्यापारी हुआ जैसा लगता है प्रथम ही वास्तव वा। में व्यापारी ब्या, ही है नहीं है व्यापारी जैसा हो जाता है व्यापारियुक्त सुनना देखना सुनना आदि लगता है आप आप सुनता है देखता है बोलता है इत्यादि वास्तव में नहीं है थी। ठीक हम तय तो और अभी उपादा फलित तयो तो मन बुद्धिमान से बुद्धि और मन दोनों का बुद्धिमानस हो बुद्धि और मन दोनों का भी किया कि इंद्रिय शब्द के द्वारा किसके द्वारा शर्वेंद्र बुढ़ाभाषों के द्वारा ग्रहण किया है तय तो माने उन दोनों का मन बुद्धि का भी यह उपादान इस श्लोक में जब ग्रहण करने में फलित क्या हुआ तो निष्पन्न हुआ इत्यता इत्यादि इत्या इत्या शब्द कहा था ध्यान दृष्टा दिया ध्यान ले जाए वास्तव में जो गेय पदार्थ चलता फिरता नहीं ध्यान करता जैसा नहीं ध्यान करता नहीं है जैसा है ध्यान करने वाली बुद्धि है तो बुद्धि के ध्यान कर्तृत्व आत्मा में आरोप हो जाता है लेलाई तो मन चलता हुआ लगता है यहां गया वहां गया कभी स्वर्ग पहुंचा कभी नर पहुंचा ऐसा लगता है बैठे बैठे वो निकल जाता है कहाँ कहां घूमता है तो उसके जाने पर क्या होता है गच्छटी वो भी गया हुआ ऐसा लगता है जहां मन पहुंचा अभी वहां पहले से बैठा हुआ व्यापक है गया हुआ ऐसा लगता है गच्छी हुआ ऐसा है अकमात पूर्ण कारण ना व्याप्रिता में पैतिकृहते पक्ष बोलता है हमारे व्यापार क्यों नहीं कहा जाए वास्तव में व्यापृतम इ क्यों कहा व्यापार जैसा क्यों कहा कस्मात को नकार क्या हेतु है इसमें पूर्व पूछता है ना व्याप्रित क्यों व्यापृत यही है ऐसा क्यों नहीं कहा जाए व्यापार युक्त ही है क्यों नहीं माना जाए इत्य इत्यता इसके उत्तर में कहते इत्यता शब्द था ना यही है इसके लिए भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम वास्तव में व्यापार करने से इंद्रिय नहीं उसके पास सारे इंद्र से रही था कोई व्यापार नहीं कर सकता अक्षरार्थ मुक्तो वाक्यार्थम एक एक शब्दावली का अर्थ हो गया पूर्वार्थ का सर्वेन्द्र को आभाम सर्वेंद्र भी वर्जितम और वाक्यार्थ बोलते हैं पूर्वार्थ के जो वाक्य बाक, से जो आएगा वो कहते हैं सर्व इंद्रिय वर्जितम सर्वक रहितम वित्तर्थ सर्व इंद्रिय वर्जितम क्या है सारे इंद्रियों से रहित हो बहिष्करण भी वहां नहीं है अंतकरण भी नहीं है कोई नहीं है कहा उपाधि द्वारा कल्पित व्यापार मानव उपाधि के द्वारा कल्पित व्यवहार होता है उसमें क्या होता है वास्तव में व्यवहार नहीं है कल्पित व्यवहार है तो उसे प्रमाण देते व ध्यान लीला प्रमाण दिया था कल्पितम एव अस्य व्यापार बस अश्य मानी ज्ञान ज्ञाय आत्मा है जिसको जानना है उसको कल्पित ही व्यापार वाहन दिखता है कल्पित वास्तव में व्यापारी नहीं है वो न वास्तव इत वास्तविक व्यापारी नहीं हो भगवतों की सम्मति में आकांक्षा द्वारा रह सकेंगे भगवान के भी सम्मति है इसमें क्यों तो इसको जिज्ञास अगर द्वारा दिखाते भगवान के यही अभिप्राय है यहाँ वास्तविक व्यापार उसमें नहीं है अन्य के व्यापार से व्यापारी जैसा लग रहा है अन्य देखने सुनने अन्य देखने सुनने वाले अन्य हैं कि तो दृष्टा श्रोता आदि जैसा लगता है भगवान की संपत्ति है कस्माद प्रश्न है कस्मात्न कारण न व्यापृतम एवं व्यापारी क्यों नहीं हुआ क्या कारण है न गृहते इत्यादि इत आत्याद आह श्री कृष्ण भगवान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वेन्द्रिय विवर्जित मैं कैसे व्यापार करेगा कोई, कोई इंद्रिया नहीं हो पास सर्वग्रहराहित्य फलम आह कोई इंद्रिया नहीं है उसका कारण मन इंद्रिया निष्पन्न क्या होगा अतः इत्यादि शब्द भाष्य में क्या कहा था अतो न कर्ण व्यापारी व्यापारी इंद्रिय ही नहीं तो फिर इंद्रियों के व्यापार से व्यापारी कैसे होगा वो वास्तविक व्यापारी नहीं हो सकता इंद्रिया ही नहीं हो सकता इंद्रियों के व्यापार के बाद मुझे व्यापारी कैसे बनेगा वास्तव में वो ज्ञा इंद्रियो के व्यापार से व्यापारी नहीं हो सकता वास्तविक साक्षात्ज्ञ वेगवत बिहरादि क्रियावत्ताया मांतवर्ग का कर्ण व्यापारे अव्याप्रतमित आशंका अनुवाद पूर्व मंत्र से प्रकृतानुगुण तुम आते पूर्व पक्ष बोलता है महाराज साक्षात व्यापारी क्यों नहीं माना जाए वो जो मंत्र में कहा ध्याई थी वह ले मंत्र बोला है तो उसमें साक्षात ज्ञा से बेघवत मे चल अपी पा दो जबन जो मंत्र था न उसे आता साक्षात क्यों नहीं माना जाए मैंने चलता हुआ सा हाथ पैर नहीं हाथ पैर का होकर के काम करना जैसा इत्यादि क्यों कहना उसी के हाथ पैर है हमारे अपने हाथ पैर से काम करता माना जाए ये शंका है उसी साक्षात् माना जाए क्या उस आत्मा में वेगवत माने चलना दौड़ना और बिहार चलना फिरना जो भी है क्रियावत्ता या क्रियावान होना इत्यादि मंत्र वर्णिक मंत्र में कहा हुआ पाणीपादू जब अनुग्रही पश्यु शुरु कहा हुआ है शतास्वर प्रमुश कहा हुआ है कुतोअ्य करण व्यापार अव्याप्र व्यापार है अब व्याप्रता तुम कर्ण के व्यापार के द्वारा व्यापार वास्तव में नहीं होता क्यों करना था? हो जाएगा अपने आप चलता हो घूमता हो इत्यादि करता हो अपाणी जब अनुग्रीता वास्तविक हो तब तो कहते हैं अनुवाद उसका अनुवाद करके मंत्र से प्रकृति अनुगुणत तो हा मंत्र के जो प्रकरण जो अनुकूल है ये जो मंत्र कौन अपिपादो जब अनुग्रीता आदि मंत्र का यह सर्वेन्द्र को आवास सर्वेंद्र मानी गेह का जो स्वरूप बताया आत्मा का उसमें अनुकूल दिखाते हैं यस्तु इत्यादि सब युम मंत्र ये जो मंत्र है ना अपाणिपादो जब अनुगृहिता ये आत्मा में साक्षात व्यापार नहीं बताता है अन्य अन्य के व्यापार के द्वारा व्यापारी जैसा लगता है बोल रहा है यश तो अयम मंत्र जो ये मंत्र है अपाणिपादो जब अनुगृहिता पश्च्य चक्षु सो कर्ण इत्यादि मंत्र है ये मंत्र सर्वेन्द्रिय उपाधि गुणानुगुण्य वजन शक्ति मत तज्ञ प्रदर्शनार्थ ये कहा इसके लिए है मंत्र तो कैसे है वो जो ग्यय पदार्थ है हमारा जो आपका वो चैत्रज्ञ है जो ग्यय है वह सर्वेंद्रिय उपाधि गुण सभी इंद्रियों के जो उपाधि है गुण उपाधि है ना उनके गुण क्रिया तत्त क्रिया उसके अनुकूल सेवन करने की शक्ति उसमें है अनुकूल होकर चलने की शक्ति उसमें कुछ में इसलिए इसको लेकर के कहा गया जैसे इंद्रिय जो सामने आ गए उसके अनुसार होकर के चलने के उसमें शक्ति आती है आत्मा में कर्ण गुण अनुगुण भाजन अंतरेण इंद्रियों के जो गुण है शब्दादि विषय हैं जो भी हैं उनके अनुरूप मैंने सेवन के बिना साक्षादेव जवनादि क्रिया वत्व प्रथम परत्व मंत्र से मुख्य अर्थत्व से बोलता है मुख्य अर्थ लेना चाहिए मंत्र का साक्षादेव जबरादि क्रिया व तो प्रथ ये मंत्र का अर्थ क्यों नहीं क्या है साक्षात दौड़नादि क्रिया आत्मा की है माना जाए मुख्यार्थ तो मुख्य अर्थ होता है फिर उपाधि को लेकर गौण अर्थ क्यों कहा हाथ पैर नहीं है चलता है इत्यादि क्यों बोलना चलिए आशंका तद असंभवात साक्षात यहाँ क्रिया होना संभव नहीं आत्मा शब्दादि गुण का अनुसरण करना संभव नहीं साक्षात अंध इत्यादि एक कहा अंधोमणि अविदत्त इत्यादि अर्थ है अंधा ने मणि प्राप्त किया जैसा बोला जाता है अंधे व्यक्ति मणि को प्राप्त नहीं कर दूसरे के माध्यम से किया है उपाधिक है दूसरा बोलता है ये मणि है तो जानता है वो अपने अपने जान साथ मणि को है हाँ, ठीक है ये कोई पत्थर है ये तो समझेगा तो इंद्र का विषय बना करके क्यों तो मणि को समझने से चक्षु चाहिए आंख से ही जाना चाहिए अमुक मणि है करके और लाल पील रंग के होते हैं वो कैसे अंधा व्यक्ति कैसे समझेगा दूसरे के माध्यम से जानता है यहां भी दूसरे के माध्यम से करता जैसा लगा हुआ है शब्द शब्द आदि भुक का भोक्ता जैसा माना हुआ है अपने आप में नहीं है जैसे उस अंधे में मणि को अपने आप अप जानने की शक्ति नहीं है चक्षुक अभाव के कारण इसी प्रकार आत्मा में कोई क्रिया नहीं इंद्रिया आदि की क्रिया वास्तव में नहीं है क्यों वो निष्क्रिय है असंग है कोई क्रिया आदि होना संभव नहीं औपचारिक रूप से है। कल्पना काल वैसा ही कल्पना काल बोला जाता है करता है भोक्ता है वास्तव में बोध का भी नहीं करता है। अर्थवाद्य जो अपाणिपादो जबनो ग्रहित आदि श्रुति है अर्थवाद वाक्य है वो प्रशंसापरक वाक्य है वो आत्मा का क्या है अर्थवाद से श्रुते अर्थ तात्पर्य जो सुना हुआ अर्थ होता तात्पर्य नहीं होता अर्थवाद का न प्रकृति प्रतिकूलता करते प्रकृत प्रतिकूल नहीं होता क्यों यहां पर सर्वेंद्र सर्वेंद्रिय सर्वेंद्र सर्वेंद्रिय तो कहा हुआ अर्थवादिकर्वग्रहण राहित्यम कहा भाष्यकार है उसका अर्थ उसके व्यापार से रहित है करण से भी रहित है व्यापार उसके व्यापार करण के जो शब्दाधि ग्रहण करने के व्यापार है उसे भी रहित है दोनों एक उपलक्षण से भी लेना केवल इंद्रिय का रहित इंद्रिय रहित मात्र नहीं सर्वेंद्रिय विवर्जितम का उसके व्यापार से भी रहित समझना ये उपलक्षण है सर्वगर्ण राहित्यम पद आया है किस भाष्य में दिया था किसका सर्वेंद्रिय विवर्जितम का अर्थ वही किया है केवल उतना ही रहे तद व्यापार राहित्य से उपलक्षण उसके तत्त तत इंद्रियों के जो व्यापार है शब्द आदि ग्रहण करने की शक्ति है उससे भी रहते है वो ये अंगीकृत स्वीकार करते उक्तम एवं हेतु कृपा कहे वही हेतु कही बनाकर वस्तुतः सर्वसंग रहित तो है, है। कोई तो नहीं है सभी इंद्र से, से रहित है तस्मात अभी संबंध करने के लिए इंद्रियों के माध्यम से संबंध होता है इंद्रिया नहीं अशक्त है अशक्त असंबद्ध है कहीं संबंध नहीं है उसका असंग है वस्तु तो सर्वसंगाभापे भी सर्वाधि वास्तव में कोई संगा नहीं उसमें फिर भी सबका अधिष्ठान भी वही है कल्पना के लिए अधिष्ठान चाहिए अधिष्ठान उससे वही है वही है संगा नहीं है फिर भी अधिष्ठान भी वही है सारे का अधिष्ठान भी वही है कल्पित वस्तु का अधिष्ठान भी वही है उसे भी कल्पित है सारे वस्तु अज्ञानी कल्पना करता है तो कल्पित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान में कोई वास्तव में संबंध होता ही नहीं वस्तु ही नहीं क्या संबंध होगा रज्जु में सर्प का कोई संबंध होना समझ क्यों सर्प है ही नहीं वास्तव में वस्तु हो तो संबंध हो वस्तु ही नहीं क्या संबंध हो? आध्यात् संबंध बोले तो आरोपित तो हो गया कोई काल्पनिक हो गया ऐसे से कोई बिगड़ेगा नहीं उसके द्वारा तो दूषित थोड़ी होगा कल्पना करने से अधिशांत दूषित तो नहीं होता मरूभूमि में जल की कल्पना कर दी तो मरूभूमि में क्या कीचड़ से कीचड़युक्त तो हो जाएगी असंभव ये कहना है वस्तुता तो तो सर्वसंगा वास्तव में कोई संबंध नहीं किसी इंद्रियों के साथ संबंध नहीं विश्व के साथ संबंध नहीं फिर भी सर्वक्षत का अधिष्ठान भी वही आत्मा है ये कहते हैं यद्यपि इत्यादि शब्द कहते हैं यद्यपि एवं सर्वस वर्जित फिर भी तथापि सर्ववृत्त सबको भरण पोषण करने वाला भी वही है माना संघ संघ जैसा लगता है सबका संघ वहां ही लगता है वास्तव में है नहीं संगा स्वसत्ता मात्र में अधिष्ठानता है जो अधिष्ठान माने यहां आधार आधे भाव आदि नहीं है केवल अपनी सत्ता स्फूर्ति दे करके अधिष्ठान बना हुआ है कैसे सर्पो अस्थि बोलते हैं कल्पित सर्प को वो अधिष्ठान रज्जु के अस्तित्व आ दिखता है सर्पो भाती बोलते हैं रज्जु को जो ज्ञान है वही ज्ञान वहां प्रकाशित हो रहा है इत्यादि दिखता है स्वसत्ता अपने सत्ता के द्वारा ही वो ज्ञान पदार्थ हमारा जो है जिसका वर्णन हो रहा है अपने सत्ता मात्र से ही अधिष्ठान है अपनी सत्ता मात्र से अधिष्ठान है सर्व पुष्णाति सबको पोषण करता है जीवन देता है कल्पित वस्तु को इत ये तद तो इसी को सिद्ध करते हैं सब सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सदबुद्धि अनुभव एक आता है सत्य ही आश्रित है सारे के सारे वस्तु कल्पित वस्तु सत्य आश्रित है घट सन पट सन मठसन बोलते हैं इत्यादि है विवतम सती कल्पित ये जो जगत है ना हाँ। सारा संसार जगत जितने विवादास्पद तो जगत है कोई सत मानते हैं कोई कल्पना मानते वेदांति कल्पना मानते द्वैतवादी सत मानते जगत विमतम सती कल्पित विमतम सती कल्पित सती मैंने सत में कल्पित है कहा विवादास्पद जो संसार है सत्व कल्पित है सती कल्पित मैंने सत्वे कल्पित है आत्मा में कल्पित है प्रत्येकम सद अनुबित बोधत्वाद कहते हैं एकम एकम प्रति प्रत्येकम ऐसा होता है अवैभाव समास है एक एक में एक एक वस्तु में बदबुद्धि बोधत्वाद सद अनुविद्ध बुद्धि बोध्यवाद सद के द्वारा अनुबुद्ध अनुविध बुद्धि के द्वारा जाना जाता है माने कोई वस्तु बोलेंगे तो अस्थि बोलेंगे जरूर बोलेंगे पटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि सदबुद्धि के द्वारा अनुविध जो ज्ञान के विषय होने से सत्य कल्पिता है सबके सब वस्तु ऐसे होता है यत्र यत्र सदबुद्ध सद अनुविद्ध बुद्धि बोध्यत्व तत्र तत्र कल्पितत्व यथा चंद्र अनुविद्ध धीबोद्य चेद कहते हैं चंद्र में चंद्रमा में जो अनुविध ज्ञान है ना उसके द्वारा बोध्य भेद होता है माने मूल चंद्रमा में पंजीव बुद्धि के द्वारा ही भेद ज्ञान चंद्रमा का भेद ज्ञान होगा जितने घड़ी पर जल रखते हैं उतना चंद्रमा दिखेगा मां चंद्र बुद्धि के द्वारा वेद्य होते हैं सब मुख्य है चंद्र बुद्धि ऊपर की वो यहाँ अनुविध्य होकर के जल में भाषित चंद्रमा दिख रहे हैं ठीक प्रकार प्रत्येक प्राणी अलग अलग भाष रहे हैं उस सत्व्य के साथ एक और सदबुद्धि के द्वारा अनुविध्य होकर के सबके प्रकाशित हो रहा है भेद का ज्ञान हो रहा है ये भिन्न है ये भिन्न है ये भिन्न ज्ञान हो रहा है इसलिए सब कल्पित है ये कहना है जैसे जल में सारे के सारे चंद्रमा कल्पित हो जाते हैं क्यों सदबुद्धि के द्वारा अवबुद्ध ज्ञान के द्वारा बुद्धि होते हैं चंद्रबुद्धि के द्वारा अनुविध होकर के आया हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा क्या जाना जाता है इनको इसलिए कल्पित है जो जो दिख रहे हैं जितने भेद हैं अलग अलग चंद्रमा दिख रहे हैं जितने घड़े में जल भरते हैं उतने घड़े में चंद्रमा दिखता है भिन्न भिन्न होते हैं कल्पित हैं ठीक इस प्रकार ये सारे शरीर भी कल्पित है ये कहना है मनुष्य अस्थि पशु पशु अस्थि इत्यादि जो बोलते हैं कल्पित है सर्वम सदाशपदम यदि युक्तम पूर्वादि बोलता है सबके सब सत है ये तो ठीक नहीं होगा कोई तो असत भी तो है मृग का आदि है मरुभूमि का जल वो सब थोड़ी असत है सबके सब, सब सदास्पद ही बोल दिया आपने तो सब में तो ये भी आएगा मृग के की वो वो में आश्रित थोड़ी है वो ये पूर्वादि बोलता है सर्वम सदास्पदम यदि अयुक्तम सबके सब सत में आश्रित है ऐसा ठीक नहीं है मृग तृष्णादि नाम मृग तृष्ठगा में सदुद्धि नहीं होती है पूर्व ने कहा मरुभूमि में भाषने वाले जल में सद्बुद्धि नहीं होती है तो सबके सब पदार्थ मात्रा क्यों भाष्य में लिख दिया सदास्पदम ही सर्वम कहा था सतमय आश्रित है सबके सब बोला तो उसके विरोध में पूर्वादी ने कहा सर्वम सदास्पदम इति अयुक्तम सबके सब वस्तु सतमय आश्रित है ऐसा ठीक नहीं क्यों मृग तृष्ठादि नाम तद जो है उनमें बुद्धि का अभाव है ये आशंका नहीं कहते भाष्यकार करे का नहीं मृग तृष्टि का तो ये भी निराश प्रदा भवन थी उसमें आश्रय के बिना वो भी नहीं होते है मरुभमि में आश्रित है ना कहा आश्रित हो और यदि भूमि न हो तो कहा कल्पना करेंगे रेतीली जमीन यदि ना हो जल की कल्पना कहां करेंगे नहीं कर सकते वो भी सत में आश्रित है तेसाम जो मृग रिक्षाधिका ना तेसाम मृग रक्षाधिकार भी कल्पित्व न वो भी कल्पित है निर्धिष्ठान तो अयोगात अधिष्ठान के बिना कल्पना नहीं हो सकती है तो अधिष्ठान उसका भी है मृग तृष्णा का भी अधिष्ठान है क्यों अधिष्ठान के बिना कल्पना नहीं हो सकती रज्जु बिना सर्व कल्पना नहीं तो बरुभूमि के बिना जल की कल्पना नहीं हो सकती निरूप मारे तदिष्ठान सदाए निरूपण कर दे विशेष रूप से वहां विचार करके चलेंगे जहां जल कल्पना हो रही है वहां निरुप मारे तद अधिष्ठान जो वृग तृष्ठ आदि जो कल्पना है उसके अधिष्ठान सद साथ एव सती सिद्ध होगा मरुभूमि को सत्य माना जाएगा उस काल तो तो में सर्वस्व सती कल्पित तत्व अविरुद्धम इसलिए सबके सब वस्तु सत्य कल्पित है जो आत्मा सत्य उसी में कल्पित है यह सिद्ध जाता है कल्पितम अविरुद्धम कहा विरुद्ध नहीं हो पाएगी सर्वाधि अधिष्ठानत्व ज्ञेय से ब्रह्म अस्तित्व बहुत सारे सबके अधिष्ठान रूप से सारा संसार जड़ चेतन वर्ग जितने भी कहा गया सबका अधिष्ठान रूप से वो ज्ञेय पदार्थ हमारे चल रहा है जो द्वादश द्वितिया में कहा था द्वादशल में ज्ञाय में तत्पर्वक्षी करके कहा था सर्व सबके अधिष्ठान होने से चराचर जगत का अधिष्ठान रूप से ज्ञ से ब्रह्मो उत्तम होम के अस्तित्व सिद्ध हो जाता है क्यों शंका आ गई थी जब न सत्यन्नाश सदुचे थे ना बोलेंगे तो कोई भी वस्तु होगा सद्बुद्धि अनुगम या असद्बुद्धि के अनुगम के द्वारा होगा तो सत भी नहीं असत भी नहीं तो उपदार्थ था ही ना शून्य है घटो अस्थि घटो ना ऐसे तो प्रयोग होगा या हाय बुद्धि या नहीं है बुद्धि और दोनों के दोनों बुद्धि जहाँ न हो वो शून्य है पूर्वादि ने कहा था तो उसका उत्तर दे दिया गया अब तक यही तस् सर्वाधिष्ठान जय ब्रम्ह अस्तित्व सबके अधिष्ठान रूप से ब्रह्मा ज्ञाय ब्रह्मा के अस्तित्व कहा सिद्ध किया उपसंग उपसंगार करते हैं समापन करते अतः इत्यादि शब्द कहा था अतः सर्व विवर्ति कहा सबके अधिष्ठान रूप से वो उसका अस्तित्व सबका भरपोषण करता है वो ये कहा था अत अत सर्व सर्ववृत्त मान सर्वि सर्ववृत्त इत्यादि कहा इत ब्रह्म दूसरे हेतु से दूसरे प्रकार से देखते हैं फिर भी वो ज्ञाय ब्रह्म है वो ब्रह्म यह ना यह है क्या है तीनों गुणों का भोक्ता उपलब्धा रूप से देखा जा रहा है तीनों गुणों के परिणाम होकर के शब्दादी रूप से परिणत उसके भी परिणाम होकर उसको रूप में प्राप्त कर चेतन दिख रहा है तीनों गुणों से भोक्ता रूप से भी उपलब्धि हो रही उस ब्रह्म की ज्ञाय ब्रह्म की ध्याय ब्रह्म ज्ञाय ब्रह्म की चर्चा है उपास्य ब्रम्हन ज्ञान का विषय ब्रह्म है जिसके ज्ञान से मुक्ति होनी है उपास्य ब्रह्म ईश्वर ये उपास से ब्रह्म नहीं जिसकी चर्चाएं चल रही है श्यादि इत्यादि कहा था श्यादिदम चा अन्य अन्य भी है एक उसको उस ब्रह्म की अस्तित्व सिद्ध करने में और भी उपाय है अन्य अत्यत गय से सत्वाधिगम द्वारा ज्ञाय के अस्तित्व के ज्ञान के द्वारा निर्गुणम निर्गुण है सत्वरे तो तमाक्षी गुण जो सत्व सदुगुण रजुगुण तमागुण तमगुण है तीनों गुण है तैयर्जित तीनों से रहित है के वो तज के ऐसा तथापि फिर भी गुणभोक्तृच करे है ना गुण तो नहीं है निर्गुणम गुणभोक्तृच है ना गुण नहीं है फिर भी गुण का भोक्ता दिखता है वो व्यवहार काल में गुणभक्तृच कहा उपलब्धि कहा गए वो गे ऐसा गेह द्वादश कहा हुआ गे कहना है ठीक है मैं कहा नहीं तस्व उपलब्धित्व असत्य सिद्धि गए यदि उसके उपलब्धित्व यदि न हो न होने पर उपलब्धित्व सिद्ध तो नहीं होगा उपलब्धा कहा भगवान कह रहे उपलब्धा है वो निर्गुण गुण भक्त बोल रहे गुण को उपलब्धा है सुख दुख का उपलब्धता बना हुआ है सुख दुख आवरण का उपलब्धता बना हुआ है तो असत्य यदि वस्तु नहीं है वो गे यदि है ही नहीं तो उपलब्धता कैसे होगा उपलब्धता दिख रहा है तो वस्तु जरूर है गुणों का उप, उपलब्ध हो रहा है गुण माने सीधा सीधा गुण को उपलब्धता नहीं दिखता परिणाम होकर के दो बार परिणाम होगा गुणों के द्वारा शब्दादी सब शब्द विषय बनेंगे विषय के माध्यम से सुख दुखादि होकर के गुण भाष रहे उपलब्धा हो रहा है यदि नहीं होता वस्तु तो उपलब्धता कैसे होता गुणभोक्तृत्ता कहा है भगवान गुण का भुगतान मैंने उपलब्धा ये कहना ये तो भी ज्ञयम ब्रह्म और भी हेतु देते हैं ज्ञाय ब्रह्म की सिद्धि के लिए औपाधिक रूप से सिद्ध हो रहा है सारा सदाधि शब्द से कहा जाता उसको किंचा करके कहा बैरंत भूता नाम अचरम चरमे बच सूक्ष्म तद वि ज्ञयम दूरस्थम चांदी अंतस भूता अचरम चरमे बच सूक्ष्म तद विज्ञेम दूरस्थम चां केतत भूता अंतस भूता अचरम चरमे बच बहि अंत भूताम सभी भूतों के बाहर भीतर वही है वो तुम्हारे तो जो भगवंधी उत्पादी थूल शरीर को यह अवधि बनाना इनके बाहर भीतर वही है बाहर भी वही है बाहर माने विषय रूप में वही है शब्दादी रूप में वही है परि वही दिखता है उसी में कल्पना है सारी वही माने बाहर भीतर माने शरीर से भीतर और आत्मा से बाहर जितने हैं इनको अंतर शब्द से लेना भीतर के पदार्थ बाहर बाह्य विषय ये शरीर को अवधि बनाना बाहर भीतर करने के लिए जैसे दहली को अवधि बनाना पड़ेगा वहां से भीतर वहां से बाहर वैसे यहाँ शरीर को अवधि बनाना शरीर को अवधि बनाए भूत भुट, भूतों का कार्य भूत कहा का सभी देहों में बाहर भीतर यही है बाहर भी विषय रूप से बाहर शब्दाद विषय रूप से बाहर वो यही है इसे अतिरिक्त नहीं है जैसे सर पर रजू ही है रज्जु ही सर्प रूप में देख रही है भूत कल्पित है सारे बाहर के पदार्थ विषय कल्पित है बहिर्ंत भूतारा बहिर्ंतस्थ दोनों स्थिति बाहर भीतर भी या भूत शब्द से शरीर को लेना इसके माध्यम से इससे बाहर इससे भीतर जो पदार्थ हैं सब के सब और चर अचर जितने भी वस्तु हैं फिर भूत के भीतर बाहर गएंगे तो भूत बच जाएंगे शरीर बचेगा देहली के भीतर देहली के बाहर तो देहली बच गए दरवाजे के नीचे को दहली बोलते हैं ना तो उसको लेने के लिए क्या का अचरम चरम है चाहे चलने वाले हो चाहे न चल थावर जंगल जितने भी है सब वही परम है सर्वत्र वही है उसके बिना कोई भी नहीं है सभी अज्ञान काल में कल्पना उसी की हो रही उसी में कल्पित तो कल्पना हो रही सारे भूत फिर वो बाहर भीतर वो जो बीच बीच वाला सबके सब, सब ब्रह्म थे दिखता क्यों नहीं है जाना क्यों नहीं जाता उसको भूतों को ही क्यों जाना जाता उसको क्यों नहीं जाना जाता प्रश्न उठेगा सूक्ष्मत्ता तद अभिज्ञ तद अति सूक्ष्म है वो इसलिए स्थूल दृष्टि के द्वारा देखा नहीं जाता सूक्ष्मेष भूतेशु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्व्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्श भी कठोपनिष् है ये जो आत्मा है ना सर्वेश भूतेशु सारे शरीरों में चराचर में सर्वत्र गूढ़ छिपा हुआ आत्मा है मैंने छिपा हुआ आत्मा शरीर दिखता है आत्मा नहीं दिख रहा है शरीर का ज्ञान हो रहा है आत्मा का ज्ञान नहीं होता क्यों वो छिपा हुआ किससे छिपा अज्ञान से छिपा हुआ जो आत्मा का दर्शन करने वाले का जो अज्ञान बैठा है ना उसे छिपा हुआ है वो अज्ञान से छिपा हुआ है अज्ञान से हो जाता है इसलिए अज्ञानी उसको जान नहीं सकता उसका अज्ञानी उसको ढक दिया अज्ञानी के जो अज्ञान है उसे आत्मा को ढका हुआ है ऐसा सर्वेश भूत ऐसी गुढ़ोत्मान किंतु यह नहीं कि वो जाना नहीं जाता तो है ही नहीं, नहीं। दृश्य तू मानी किंतु दृश्यते अग्रया बुद्धिया एकाग्रगामी बुद्धि होनी चाहिए विषय दर्शन वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्श भी बुद्धिया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देखने वाला हो देखने वाली बुद्धि हो अति सूक्ष्म तक विचार कर सके उतने जा सकती है जिसकी बुद्धि उपासना आदि के द्वारा जो मैंने बुद्धि को तीक्षण किया गया हो तभी उसको जान सकते सूक्ष्म करने का साधन उपासना है बुद्धि को सूक्ष्म करने का साधन सभी वस्तु तो थूल अच्छे होते हैं किंतु तो बुद्धि थूल हो गई तो ठीक नहीं होगा बुद्धि को सूक्ष्म होना चाहिए तो यही है सूक्ष्म उत्पाद तब में कहा सूक्ष्म सारे मान भूतमान शरीर को ले रहा शरीर के बाहर और अंत माने भीतर जो भी है वही आत्मा ही है सबके साथ, साथ आत्मा सर्वत्र है और चर अचर सब में है चलने वाला मैंने शरीर चल चर अचर शरीर होते उसको भी लाना मध्य में बैठा है जो जिसको अवधि बना के बाहर भीतर बनाया था वो मध्य को भी लाना शरीर को भी लाना वो भी वही है आत्मा वहां भी है नहीं है नहीं है बाहर भी है विषय में भी है भीतर शरीर के भीतर जो तत्व है उनमें भी है और शरीर में भी वही है सर्वत्र है सूक्ष्म तद मानी गेय जो गेय है हमारा सूक्ष्म होने के कारण से अभिज्ञ होकर बैठा हुआ है अति सूक्ष्म है दूरस्थम चांत के चंद्र कहा दूर भी है नजदीक भी है दूरस्थम दूर में स्थित है अंतिके अंतिके अंत माने नजदीक दूर माने दूर हिंदी में भी दूर बोलते हैं जिसको के में दूर होता है वो तो दूर में है अज्ञानी के लिए बहुत दूर है सैकड़ों वर्षों में मिलने वाला नहीं हजारों करोड़ों वर्षों में अज्ञानी को नहीं मिलेगा इसे दूर है अज्ञानी के लिए अति नजदीक है उसे नजदीक कोई भी नहीं है जो उसको जानता हो अपने से नजदीक कोई नहीं होता हमारे से बुद्धि भी थोड़ा बाहर है और मन और ज्यादा बाहर है इंद्रिया और बाहर है और भविष्य और बाहर है सबसे हम ही होते हैं नजदीक अंतिके अंत के तत् तय है वो जो ग्य की चर्चा में तत शब्द बोला जा रहा है जो द्वादश से दे गया ज्ञान पदार्थ है जिसको ग्य शब्द से कहा था निर्विशेष आत्मा दूर भी है नजदीक भी है दूर किसके लिए अज्ञानी के लिए करोड़ों वर्षों में मिलने वाला नहीं उसको इसलिए दूर हो गया और इसको अभी अभी मिला हुआ है इसलिए अंतिक समीप्त है यानी उसको जो जानता हो समझता हो उसके लिए नजदीक उससे ज्यादा नजदीक कोई नहीं है अंतिक वन नजीक ऐसा है यही कहा है बहिष् बार त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्विद्यालता हो बाहर माने कहां से लेना है ये तो तुगेंद्रिय तक जो शरीर है हमारा सबसे बाहर तौग तो इंद्रिया हमारे पास चमड़ी है ना सबसे बाहर वहां तक के शरीर जो शरीर है उसको अवधि बनाना उसके बाहर मेरे शरीर के सबसे बाहर शरीर में होता है त्विंद्रिय होता है उसके बाहर के बाहर में विषय वहां भी वही गय है वैश्य मान त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वना तो अविद्या कल्पित हम जो त्वक तक शरीर होते देह का से कहा जाता है चमड़ी तक कहा जाता है सबसे बाहर त्विंद्रिय है वहां तक हम देह बोलते हैं तो उसके बाहर कहना है जिसको देह आत्मत्व ना अविद्या कर देता हूं इस शरीर को क्या माना है अज्ञान के द्वारा आत्मा मान बैठा है अज्ञानी इसकी अपेक्षा से बाहर के वस्तु को वही कहना है जिसको अज्ञानी आत्मा समझता है कि उसको शरीर को अविद्या के द्वारा कल्पित है कल्पित आत्मा रूप से कल्पित है अभिज्ञान के कारण ऐसे जो शरीर है आत्मा समझ कहा उसके बाहर को बोला मेरे विषयों को लेकर का वही कहा अपेक्षा तमेव अवधि में कृतवा बहिर्चे उसी शरीर को अपेक्षा करके ही उसको अवधि बना करके कहाँ से बाहर बाहर भीतर जाने के लिए अवधि चाहिए कहाँ से बाहर कहाँ से भीतर के लेना पड़ेगा उसी को अवधि बनाकर कहा बहिर् शब्द का प्रयोग कर दिया बहिर् बने बाहर माना इस शरीर से बाहर जो वस्तु हैं वो वहां भी आत्मा ही है किंतु देखने वाले चाहिए सूक्ष्म हो रहा ज्ञान के लिए विज्ञान हो पा रहा है क्यों तो दूर स्तम चांदी के तत्व दूर भी है नजदीक भी है ज्ञानी के लिए तो उससे ज्यादा नजदीक कोई भी नहीं है अपना स्वरूप ही है वो अज्ञानी के लिए हजारों करोड़ों परसेंट है, थी थी ऐसी है। वही, वही शरीर के अवधि बना करके उसके बाहर बने विषय विषय में भी वही है सारा क्योंकि वो विषय उसी में कल्पित है शब्दादी विषय उसी में कल्पित है तो वही आत्मा है वहां वही क्या पदार्थ है तथा अब प्रत्येक आत्मा ने अपेक्षा भीतर कहां से कहां तक लेना फिर सबसे भीतर आत्मा है ना वहां से लेकर के बाहर की तरफ देखना हो कहां तक आना शरीर तक अवधि तो शरीर है तो शरीर के भीतर आत्मा तक ये लेना है प्रत्येक आत्मा नपेक्षा देह में अवधि में करता अवधि तो शरीर को ही बनाना आपकी बात बाहर भीतर कहां मध्य कौन ले आए शरीर को मध्य बनाया जा रहा है अंतर उच्च उसको अंतर कहा जाता है भीतर कहा जाता है बाहर बहिर्ंत से उगते मध्य अभावे प्राप्त बाहर भीतर है आत्मा बोलने पर बीच में नहीं है जहां अवधि बनाई गई उसमें नहीं है सिद्ध हो जाता अभावे शरीर में आता नहीं है शरीर के बाहर है शरीर के भीतर यह सिद्ध हो गया बहिर्ंत से भूताना बोलने से बाहर से सिगते इतना कहने पर मध्य अभावे प्राप्त जो बाहर भीतर के जो मध्य भाग है शरीर मध्य बनाया हुआ है उसमें अभाव प्राप्त शरीर में आत्मा न सिद्ध हो जाता है एकदम उच्चतः आगे शब्द है अचरम चरवे बचा कहा हुआ चर अचर शरीर होते है, चलने वाले न चलने वाले कौन होते हैं वहां भी आत्मा ही है इसलिए अचरम चरबे अचर और चर थावर जंगल जिसको बोलते हैं इसमें भी आत्मा है ये को अचरम चरमय बच यह चराचरम जो चर और अचर दो प्रकार है चलने वाला क्योंकि चर धातु गति और भक्षण दो अर्थ में होता गति अर्थ को लेकर पूरे चर और न चलने वाले को अचर कहा जाता है चर और अचर चरती थी चर मान चलता फिरता है उसको चर जैसे मनुष्यदि शरीर है और अचर में पर्वतादि वृक्षादि वो अचर में आते हैं अचर कहा जाता है इनको देहा भाषम जो देहा भाष है चराचर देह रूप से, रहे से रहे भास रहे हैं जो देह रूप तो से दिख रहा है जिनको मनुष्यदि रूप में भास रहा है इनको देहा भाषम अपी तदेव वो है बुद्धिमान तो आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता आत्मा ही दिखता है अज्ञानिक शरीर दिखता है तदेव तदैवे ज्ञेयम एवं तदैव गेयम यथारज्जु सर्पाभाष जैसे रज्जु जो सर्पाभास क्या है वास्तव तो में रज्जू ही है वो क्या है सर्प रूप से आभाषित हो रहा अज्ञान की सर्प देखता ज्ञानी को क्या दिखेगा किस कौन से ज्ञानी आत्मज्ञानी रज्जु क्या रज्जु ज्ञानी को रज्जु दिखेगा रज्जु के जो अज्ञानी होगा उसको सर्प दिखता है ठीक इस प्रकार आत्मज्ञानी को तो आत्मा ही दिखेगा विषयों में भी आत्मा ही दिखेगा आत्माशात्र तो कुछ है ही नहीं समझेगा और शरीर भी आत्मा ही है शरीर के भीतर जो पदार्थ है वो आत्मा ही यह समझेगा किंतु अज्ञानी तीन भाग कर लेता है ये विषय है ये शरीर है आ, और एक भीतर है सूक्ष्म शरीर आदि जो भी है ऐसे मानता है यदि अचरम चरमे बचा व्यवहार विषम सर्वम यदि अचरम चरमे बचा हुआ है व्यवहार विषम व्यवहार के विषय जीतने वैसे चरातर जगत व्यवहार के विषय है होते हैं व्यवहार विषयम सर्वम सबके है व्यवहार के विषय में चराचर चर भीतर बाहर जितने वस्तु है सब यदि आत्मा ही है निर्विशेष आत्मा ही है यदि ऐसा है तो किमर्थम एकदम सर्विज्ञ फिर सबके द्वारा क्यों नहीं जाना जाता उस आत्मा को जब सब सभी आत्मा ही आत्मा है शरीर के बाहर भी आत्मा भीतर भी आत्मा शरीर भी आत्मा तीन ही तो वस्तु होंगे ना एक तो बाहर होगा एक भीतर होगा एक शरीर होगा तो तीनों के दिनों जब आत्मा है सब कैसे आत्मा ही है फिर सबके द्वारा क्यों नहीं जाना जाता चाहता आत्मा ही करके वो ज्ञान पदार्थ यही है क्यों नहीं समझते लोग प्रश्न उठता है तो उच्चते से उत्तर देते हैं सत्यम सिद्धांत ठीक कहा आपने है तो आत्मा ही है किंतु सबके द्वारा जाना भी नहीं जाता वहां और अज्ञानी दो भेद हो जाता क्या हो जाता सर्वाभाषम सब सब में आभाषित आत्मा ही है आत्मा में ही सबकी कल्पना है तत माने मानी हम वो ग्य वैसा है हमारा ग्ञ जो द्वादश श्लोक में कहा गया पदार्थ वही तट या तत् जो बोल रहे हैं वही यहां कहा जा रहा है तत हम वो ज्ञान पदार्थ वही है तथापि फिर भी है तो ग्यय ही है सब वही आत्मा से तो कुछ भी नहीं है बाहर भीतर और मध्य जो शरीर सबके सब आत्मा ही है किंतु तथापि फिर भी व्योमत्त सूक्ष्म अति सूक्ष्म जैसा आकाश सूक्ष्म है क्या कैसा है सूक्ष्म है इसी प्रकार ये आत्मा अति सूक्ष्म है देववत आकाशवत आकाश के समान सूक्ष्मम अति सूक्ष्म है ये आत्मा ये पदार्थ हमारा अतः सूक्ष्मत्व यही हेतु है अति सूक्ष्म होने के कारण सबके द्वारा जाना नहीं जाता दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होगी तीक्ष्णी दृष्टि होगी तभी जानेगा बच्चे के आंख से दूर के पदार्थ देखा जाता बूढ़े के आंख से नहीं देखा जाता यहां भी और अज्ञानी के आंख भिन्न भिन्न आंख है सूक्ष्मी अभिज्ञा के लिए वो ग्यय है सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानी थूल दृष्टि वाले, वाले होते हैं थूल पदार्थ को ग्रहण करने वाले होते हैं शरीर आदि को ग्रहण करने वाले होते हैं वहां तक जा नहीं पाते वो जहां शरीर की कल्पना हो रही वस्तु में उनकी दृष्टि जाती नहीं है सूक्ष्म है वो है तो बाहर भीतर और मध्य सभी वही है फिर भी व्योगबद्ध सूक्ष्म अति सूक्ष्म है आकाश जैसे सूक्ष्म पदार्थ है पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है तो अति सूक्ष्म हो जाता है भूतों की चर्चा में जल में मिट्टी डालेंगे मैं क्या होगा वहां पहले मिट्टी में थोड़े मिट्टी मिट्टी में जल डाल देंगे ज, क्या जल दिखेगा कहां मिट्टी भिग जाएगी और जल में मिट्टी डालेंगे तो भीतर घुस जाएगी उतने में गिलास में जल भरा हुआ था मिट्टी भी डालेंगे तो भी नहीं रहेगा वो सूक्ष्म माने मिट्टी जल में घुस सकती है क्यों थे? जल मिट्टी में जल नहीं मिट्टी में जल घुस सकता है जल में मिट्टी नहीं घुस सकती ऐसी तेज और सूक्ष्माय कांच के बोतल में जल है क्यों प्रकाश हो जाता है अन्य नहीं घुस पाया कांच के बोतल में मिट्टी आदि नहीं घुस पाएंगे प्रकाश घुस जाता है ऐसे देखा है जल्दी उसके अपेक्षा वायु सूक्ष्म होता है जहां तेज का भी अभाव हो स्थान में वायु वायु गति, की गतिविधि और वायु भी जहां ना हो खोखला पर रहेगा आकाश अवकाश उसको अति सूक्ष्म होता है ठीक इस प्रकाश वह सूक्ष्म है अतः सूक्ष्म के कारण ही सबके द्वारा जाना है, अपना है। जो जानने के लिए ढूंढ रहा है उसका स्वरूप ही है वास्तव में वो अलग अतिरिक्त नहीं है मैं आत्मा को जानता हूं जानना चाहता हूं करके ढूंढ रहा है उसका स्वरूप वही है अपना स्वरूप ही है उसका स्वेण रूपेणा अपने रूप से तज ग्ययम अपने अपने रूप से जाना जाता है अहम अहम तो हो ही रहा ना वो ज्ञ होने पर भी अभिज्ञ फिर अज्ञानी के लिए अभिज्ञ हो जाता है जान नहीं सकता अज्ञानी सूक्ष्म है वो थूल दृष्टि वाला होता है ज्ञान में भी दृष्टि नहीं पहुंच पाती या तो ज्ञान रूपी दृष्टि चाहिए दुंगूढ़ा रानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा पंचदेश अध्याय गाएंगे अज्ञानी समझ नहीं सकते उसको ज्ञानी होंगे वे समझ जाते हैं उनको दिखाई देता है भाषित होता है कहा विदुषाम तू तो ज्ञानी जो होंगे उनको तो आत्मा ही सर्वम उनको तो स्थिति है ये बाहर भीतर मध्य जो बात आता है इधम सर्वम सबके सब जो बाहर भीतर मध्य जो तीन रूप में बांसने वाले संसार है शरीर से बाहर शरीर से भीतर और शरीर सब के आत्मा ही वम ये, ये, ये सबका आत्मा ही है ऐसे जाना जान जाता उसको ज्ञानी समझता है उसको आत्मा ही सर्वम यह सब आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त है नहीं यह समझता है जैसे कोई व्यक्ति प्रातकाल कहीं जा रहा था मिट्टी के ठेला देखा शाम को लौट के आया बहुत सारे बर्तन दिखाई दिया जहां मिट्टी देखी दिखाई दिया था वहां पर बहुत सारे बर्तन दिखता है वहां दोनों की दृष्टि अलग अलग होगी यानी कि क्या, अज्ञानी ज्ञानी क्या समझेगा वही मिट्टी है ये समझेगा क्या समझेगा जो प्रातकाल जिस मिट्टी को मैंने देखा था ये वही मिट्टी है कौन जो घड़े आ रही दिख रहे अज्ञानी समझेगा ये अलग ही गाय कोई दृष्टि भेद विदुश्याम तो आत्मा वेदम सर्व का ज्ञानी के लिए तो आत्मा ही सर्वम कहा ये आत्मा ही है सब कुछ जगत चराचर जगत आत्मा ही है अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है कल्पित वस्तु की अपनी सत्ता है ही नहीं होता है ज्ञानी के लिए ब्रह्म वेदम सर्व ऐसा है सब कुछ ब्रह्म ही है आत्मा और ब्रह्म के अभेद करने के लिए कहा के सब कैसा ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त तो नहीं है ऐसी बुद्धि होती है ज्ञानी की तो मैंने सबको बात करके ब्रह्म दृष्टि को बताता है क्या करता है अज्ञानी ब्रह्म दृष्टि को बात करके जगत दृष्टि को दिखाता है आरोप करता है ज्ञानी बाद दृष्टि में जाता है फर्क होता है ज्ञानी और ज्ञानी दृष्टि वो अधिष्ठान में उसी दृष्टि होती है ज्ञानी की अज्ञानी की कल, दृष्टि कल्प कल्पित वस्तु में होती है इत्यादि प्रमाण तो श्रुति प्रमाण है आत्मा भी सर्वम ब्रह्म भी सर्वम इसलिए इसके द्वारा प्रमाण के द्वारा नित्यं विज्ञातम विदुषाम नित्यं नित्यम ज्ञानी के लिए तो नित्य विज्ञात है आत्मा अज्ञान के थाली नहीं वहां हमेशा विज्ञान स्वरूप ही है अपना स्वरूप है वो अपना स्वरूप से विज्ञात है नित्य विज्ञात है ज्ञानी के लिए अभिज्ञात होता है या दूरस्तंभ कहते अज्ञानी के लिए दूर है वो दूर में स्थित है ऐसा होता है आत्मा बहुत दूर है लगता है शरीर दिख रहा उसको क्यों अभिज्ञात अज्ञानी होने से उसका ज्ञात नहीं हुआ आत्मा का ज्ञात नहीं हुआ अज्ञान है इसलिए दूरस्थम दूर स्थित दूरस्थम दूर, दूर में है आत्मा ऐसा भाषा अज्ञानी के लिए क्यों दूरस्थम का अर्थ करते हैं वर्ष सहस्र कोटिया अभिशाम अप्राप्यवाद अप्राप कहते हैं हाँ, हजारों करोड़ों वर्ष बीतने बित, पर ही अज्ञानी को प्राप्त तो होना संभव नहीं है इसलिए दूर हो गया उनके लिए बहुत दूर हो गया अज्ञानी को किंतु अप्राप्त तो? अंत के साथ बोला है अंत वो नजदीक भी है किसके लिए ज्ञानी के लिए तथा आत्मत्वाद विद्युश्याम कहा वो जो ज्ञान पदार्थ है ना आत्मा ही है उसका स्वरूप ही है उन्हें नजदीक है अंत नजदीक भी है दूर भी है नजदीक अज्ञान के लिए दूर है क्यों वो थूल दृष्टि वाले होते हैं थूल शरीर को सब कुछ मान के चलने वाले होते हैं और शरीर के भीतर जहां शरीर की कल्पना हो रही उपस्थितक उनकी दृष्टि पहुंचती नहीं अज्ञान की दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि वहां पहुंचती है आमे वेदम सर्वमय ऐसा पूजा इस दृष्टि में जाती अंतिम हो जाता उस तत्व को देखता जो होंगे ये कहना है समय हो गया है कि क्या फिर देखें ओम पूर्णम पूर्णाद पूर्णमे पूर्णश पूर्णाय वशिष्य ओम